नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी जानते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ अलग पर्टिकुलर ट्रेड पे बात करते हैं कभी काउंसलिंग पे बात करते हैं ताकि आपको अपने करियर में हेल्प हो सके आपको अपने करियर बनाने में सहजता महसूस हो आप अपने करियर को अच्छी तरह से फ्रेम कर सकें तो आइए आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ प्रताप पिंजानी हैं जो अजमेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छे काउंसिलर हैं सोशोलॉजिस्ट है, है बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और अभी भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके पास काफ़ी अच्छा अनुभव है और इन चीज़ों को लेकर वो भी उत्साहित रहते हैं कि बच्चों को किस तरह से गाइड किया जाए उनको सही दिशा मिले वो अपना करियर अच्छा बने ये उनकी एक खूबी मनसा रहती है अंदर से तो आइए उस चीजों को हम लोग यहाँ पर पूरा करने की कोशिश करेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर प्रताप पिंजानी जी का बहुत बहुत स्वागत है हाँ नमस्कार नमस्कार डॉक्टर प्रताप पिंजानी सर बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे दूसरी बार फिर से इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलना हो रहा है तो मैं चाहूंगा की आप सबसे पहले हमारे सभी श्रोताओं को और विद्यार्थी मित्रों को अपने बारे में बताइए मेरा पूरा नाम जो है डॉक्टर प्रताप पिंजानी है और वर्तमान में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में समाजशास्त्र के विभाग विभाग्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ लगभग 25 वर्षों से समाजशास्त्र का अध्यापन का कार्य मैं कर रहा हूँ मेरी जो शिक्षा है प्रारंभ में मैं साइंस का स्टूडेंट रहा और फिर लाइफ में कुछ इस प्रकार के परिवर्तन आए मेरे फादर भी राजकीय सेवाओं में कार्यरत थे गवर्नमेंट सर्विसेज़ में थे और जैसे ही उनका ट्रांसफ़र जो है उदयपुर में हुआ तो मुझे अपना जो साइंस स्ट्रीम है उसको छोड़ के आर्ट्स की तरफ उकड़ना पड़ा और फिर एम ए सोशालोजी में करने के बाद मैंने नेट और जेआरएफ का एग्ज़ाम क्लियर किया और उसके बाद तैयारी भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में जाने की थी और उसके लिए काफी प्रयास भी किया लेकिन शायद प्रॉपर एक गाइडेंस नहीं मिल पाया या मेरे प्रॉपर एफर्ट्स नहीं लग पाए और इसकी वजह से फिर मैं इस लेक्चरशिप की तरफ आया और एमए करने के जस्ट बाद ही मैं नेट और जे का एग्जाम क्लियर कर लिया और राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से मेरा चयन व्याख्याता के पद के लिए हो गया डॉक्टर प्रताप पिंजानी बहुत ही अच्छा लगा आपने जो बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को और विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा होगा और जब बात आती है कि करियर और करियर काउंसलिंग की बात आती है जैसे युवा साथी है जिस तरह से आपने कहा कि पिताजी के ट्रांसफर के कारण आपको साइंस स्ट्रीम को छोड़ना पड़ा और दूसरे स्ट्रीम में फिर आप चले गए तो इस तरह से कई दिक्कतें आती है तो ऐसे में किस तरह से हम अपना करियर के बारे में फोकस करें फ्रेम करें आपके क्या विचार हैं अगर वर्तमान युग की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सिस हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास अवेलेबल है उसका हम यूज कर सकते हैं लेकिन अभी जितना जो मॉडर्नाइजेशन है और टफ कंपटीशन है तो कैरियर की प्लानिंग एट्थ क्लास से ही स्टार्ट हो जाती है बच्चों के लिए और एट्थ के बाद ही बच्चों को किसी ना किसी प्रकार की कोचिंग को अब उन्हें ये डिसाइड करना होता है कि किस स्ट्रीम में जाना है साइंस स्ट्रीम में जाना है या कॉमर्स में जाना है या आर्ट्स में जाना है वो एट्थ से ही प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है मिनिमम ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जैसे ही बच्चा टेंथ क्लास को पास करता है और उसके बाद एक प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन है और उस टफ कॉम्पिटिशन की वजह से बच्चे को उसी टाइम डिसाइड करना होता है और उसमें मैंने कहा कि न केवल बच्चे को डिसाइड करना होता है बल्कि पेरेंट्स का भी उसमें बहुत बड़ा रोल होता है उनको भी एक काउंसलिंग करनी पड़ती है और इसलिए टेंथ के बाद उसे ये डिसाइड करना है कि वो साइंस स्ट्रीम में जाना चाहता है कॉमर्स स्ट्रीम में जाना या आर्ट्स स्ट्रीम में जाना चाहता है और उसी के अकॉर्डिंग फिर कैरियर का डिसाइड होता है कि आप किस दिशा में आप जाना चाहते हैं ज्यादातर बच्चे जो बहुत होश्यार होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं वो मान के चलते हैं कि साइंस स्ट्रीम में जाएंगे। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। 10th के बाद वो राजस्थान में या डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उसमें इंजीनियरिंग का एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके अलावा आईआईटी का एग्जाम होता है अगर वो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो नीट का एग्जाम होता है या फिर टेंथ के बाद वो एन की तरफ भी जा जो जिनका की मिलिट्री सर्विसेज की तरफ है वो उस स्ट्रीम में जा सकते हैं और जिनके लिए प्रिपरेशन एक ही टाइप की लगभग प्रिपरेशन होती है और बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं लेकिन इतनी आवश्यकता नहीं होती है उसमें अगर टीचर्स और पेरेंट का प्रॉपर काउंसलिंग रहे तो हमारे पास जो एन टी की जो बुक्स होती हैं वो बहुत फ्रूटफुल बुक्स हैं और बहुत इंफॉर्मेटिव बुक्स होती है जितने भी पेपर सेटिंग्स होती हैं वो सब एनसीआर टी बुक्स के बेस्ड होती हैं और उनमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है जिसके बेसिस पर वो इजिली अगर वो एक रेगुलर स्टडीज अपने रखते हैं तो क्वालिफाई ईजीली कर पाते हैं जो है उसके बाद जो है आपके पास दूसरा एक स्टेप और रहता है कि आप ग्रे कुछ लोग जो है ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं अगर कोई आर्ट्स फैकल्टी में जाना चाहता है तो लिटरेचर की फील्ड में उसके पास स्कोप रहता है आप जो है किसी लैंग्वेज को ज्वाइन कर सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में या पर्टिकुलर इंग्लिश में आप जा सकते हैं और उसके बेसिस पर टेलीविजन पे रेडियो स्टेशन पर आपके लिए जॉब्स की ऑफर होती हैं एच मिनिस्ट्री में आपको ट्रांसलेटर्स की यूज होती है आपको कोई पर्टिकुलर फॉरन लैंग्वेज यूज कर लीजिए फॉरन लैंग्वेज के थ्रू आप इंटरप्रेटर का जॉब्स भी आप ईजिली अवेलेबल कर सकते हैं इसके अलावा जो फिल्म लाइन में जाना चाहते हैं या फैशन टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद इंडियन स्कूल ऑफ जैसे ड्रामा है वहाँ पर एंट्रेंस के थ्रू वहाँ पर एंट्री आपको मिलती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो दिल्ली में है उसके द्वारा निफ्ट के द्वारा भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो आप उसमें फैशन टेक्नोलॉजी में जाना जा, चाह जा सकते इसके अलावा लॉ के अंदर आप लॉ में आप ऑप्शन आप, है आपके पास आप क्लेट के थ्रू के बाद आप जो है क्लेट का एक एग्जाम होता है जिसके बाद आप डिग्री कोर्स इन लॉ के अंदर होता है जिसका भी बहुत अच्छा स्कोप है तो ये एक बच्चे को और उनके पेरेंट्स को डिसाइड करना होता है कि वो किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर उसमें प्रिप्रेशन होती है लेकिन हमारे पास एरियाज बहुत ज्यादा है ये पेरेंट्स को भी देखना चाहिए और बच्चे को भी देखना चाहिए कि उसका पोटेंशियल क्या है उसका इंटरेस्ट क्या है और उसी के अकॉर्डिंग फिर कैरियर का चुनाव होना चाहिए अगर उसी के अकॉर्डिंग कैरियर का चुनाव होगा तो बच्चा जो अपना जो उसने गोल डिसाइड कर रखा है उसको अचीव करने में बहुत आसानी रहेगी उसको डॉक्टर प्रताप पिंजानी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर आप सही वे से काम करें और सही दिशा में काम करने से आपका करियर बहुत ही अच्छा बन सकता है और कई बातें हम लोग जानते भी हैं लेकिन पर्टिकुलरली फिर भी जहाँ भी आपको लग रहा है कि कुछ कन्फ्यूजन है तो वहाँ पर किसी न किसी अच्छे टीचर से या काउंसिलर से आपको बात करनी चाहिए डॉक्टर साहब एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि कई बच्चे अपना निर्णय नहीं कर पाते कि किस फील्ड में जाएं तो ऐसे में आपका क्या विचार है उसमें मैंने यही मैंने बात की है कि उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है उस फिर पेरेंट्स को डिसाइड करना होता है कि बच्चे का उसमें देखना पड़ेगा कि उनके बच्चों का इंटरेस्ट किसमें है या पोटेंशियल किसके अंदर किस फील्ड में उनका पोटेंशियल है क्योंकि हर बच्चे का पोटेंशियल अलग अलग होता है किसी भी बच्चे को कोई भी कोर्स अपन थोप नहीं सकते हैं। अगर उसके ऊपर थोपा जाएगा तो वो लाइफ में उस गोल को अचीव नहीं कर पाएगा तो वहां फिर पेरेंट्स का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसके अलावा मैंने कहा कि पेरेंट्स भी अपना एक रोल प्ले करते हैं हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है आजकल बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि बच्चे की क्या इंटरेस्ट है और उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स उसको अच्छा हो सकता है लेकिन आजकल ऐसी बहुत सारी सर्विसेज भी हैं कैरियर काउंसलर्स भी हैं जो है और एनसी जिसमें एनसीआर की तरफ से सीबीएसई बोर्ड की तरफ से भी ऐसे काउंसलर अपॉइंट हैं वो टेलीफोन के थ्रू आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आपको कौन सा कैरियर आपको ज्वाइन करना है उसके लिए आपको गाइडेंस देते हैं चलिए डॉक्टर पिंजानी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं और खास माता पिता भी सुन रहे हैं तो मैं यही कहना मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों के करियर के लिए आपका भी बहुत बड़ा योगदान है आप देखिए अगर बच्चा खुद डिसीजन ले रहा है और वो सही रास्ते पे जा रहा है तो उसको सपोर्ट कीजिए अगर कहीं उसका कंफ्यूजन है डिसीजन नहीं ले पा रहे है, तो उसकी क्वालिटीज़ को देखिए और थोड़ा सा काउंसलिंग कीजिए और उसको सपोर्ट कीजिए तो इस तरह से दोनों तरफ से जो है माता पिता का सहयोग बच्चों को अगर करियर बनाने के लिए मिलता है तो बच्चा अच्छा फ्रेम कर पाता है अपने करियर को आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी बातें डॉक्टर प्रताप पिंजानी जी से हम लोग करेंगे इसी विषय को लेकर लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं रेडियो दवान 90.4 एफएम सुनते रहो मस्करा तेरा मेरा रंग दे बसंती चौला मेरा रंग दे बसंती चौला मेरा रंग दे बसंती चौला मेरा रंग दे बसंती चौला हवा जे रंग दे हो माय I'm not alone.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 वही दिन आया है सुन के उस पार खड़ी है माँ ने हमें बुलाया है आज मौत के पल नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और बात ही अच्छी बातें हो रही हैं डॉक्टर प्रताप पिंजानी अजमेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सोशोलॉजी पढ़ाते हैं बच्चों को पृथ्वीराज चौहान यूनिवर्सिटी है उसमें वो विशेष रूप से सोशोलॉजी डिपार्टमेंट को देखते हैं और ही अच्छा एक काम कर रहे हैं तो आइए सोशोलॉजी के साथ साथ उनके जीवन में सोशल वर्क के लिए भी बहुत ही रुचि रखते हैं इंटरेस्ट रखते हैं काफ़ी कार्य करते रहते हैं सोशल एक्टिविटीज अपने बच्चों के साथ समाज के साथ आइए फिर से एक बार स्वागत करते हुए मैं ये जानना चाहूँगा जैसे बच्चों को अपना करियर बनाने के लिए किस तरह का विचार या कई बार होता है कि हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं या किसी से प्रेरणा मिलता है तो तो सही मायने में हमको किस तरह से वर्तमान में कौन कौन सी जगह पे अच्छा स्कोप है बच्चों को जिसके बारे में वो सोच सकते हैं उसके बारे में बताइए एक तो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं जो इंजीनियरिंग के थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के थ्रू होते हैं उनका भी अच्छा एक रोल है उसके अलावा अब जो लेटेस्ट फील्ड है जैसे अभी जी लागू हुआ है तो जीएसटी लागू होने के बाद बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज आपकी तैयार हो गई हैं उसमें बच्चा जैसे कॉमर्स साइड से है सी ए का कोर्स एक स्पेशल कोर्स होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का या कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स उसके थ्रू उस फील्ड के अंदर जाता है लेटेस्ट में इंजीनियरिंग के पैराल पहले जहाँ बच्चा केवल डिसाइड करता था कि इंजीनियरिंग में ही जाना है मुझे आ, या आई के थ्रू जो है बी की डिग्री हासिल करनी है अब एक लेटेस्ट फील्ड जो लॉ का है जो क्लेट के थ्रू आपके ट्वेल्थ एग्जामिनेशन के बाद क्लेट का एग्जाम होता है जिसमें फाइव ईयर uh, एल का कोर्स होता है जिसमें बीए ए विथ लॉ का कोर्स किया जाता है उस कोर्स का भी वर्तमान में बहुत स्कोप बढ़ता जा रहा है अभी रिसेंटली रिसेंट ईयर्स में हम ये वॉच कर रहे हैं कि जो है लॉ की तरफ भी बच्चों का रुझान काफी बड़ा है और ट्वेल्थ के बाद जो है बच्चे एक क्लैट का एग्जाम होता है और उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू वो फाइव इयर्स कोर्स के अंदर जिसमें कि बीए ए विथ एल की फाइव ईयर की डिग्री होती है और देश में बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं दिल्ली में हैं, बेंगलोर में हैं, देहरादून में है में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप इस क्लेट के एग्जामेशन के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं और इस्पेशली उस फील्ड में जो है न केवल आप लॉयर बन सकते हैं या स्टेट जुडिशियरी सर्विसेस के अंदर जा सकते हैं आ, साथ में आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं आ, साथ में जितनी भी मल्टी हैं जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आ, उसमें आप एज अ लॉ ऑफिसर के रूप में एक लीगल ऑफिसर के रूप में तो बहुत अच्छी प्रेस्टिजियस पोस्ट होती है और बहुत अच्छा पैकेज मिलता है वहाँ पे तो वहां पर एक ऑप्शन आप उसको चुन सकते हैं इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि एक ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग कोर्स के अलावा नए कोर्सेज अभी जैसे डेवलप हो गए हैं काफी जैसे आपका एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है जहाँ आईआईटी के थ्रू आप जो है उसमें एंट्रेंस ले सकते हैं उस फील्ड का भी काफी स्कोप हो रहा है साथ में अगर हम देखें कि ट्वेल्थ के बाद आप जो है आपके डिपेंड करता है कि आपके पोटेंशियल्स क्या है बहुत सारे वमेंस पॉलिटेक्निक भी जो है नए स्टार्ट हो गए हैं जिसमें जो नए कोर्सेज स्टार्ट हो गए बच्चा अगर लगता है कि कैलिबर कम है या पोटेंशियल कम है तो उसकी फील्ड के अकॉर्डिंग जैसे डिप्लोमा इन ड्रेस डिज़ाइनिंग का कोर्स है बहुत अच्छा कोर्स होता है कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का कोर्स होता है इसके अलावा डिप्लोमा इन एं हाउसकीपिंग एंड होटल मैनेजमेंट का जो है आप जो है बहुत कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं ये इन जो ये नए जो फील्ड हैं इनमें काफ़ी स्कोप बढ़ा है इसके अलावा के बाद एक ऑप्शन और मिलता है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू एक एग्जाम होता है स्पेशल क्लास अप्रेंटिस का जो है आ, काफी अच्छा एग्जाम है और उसके थ्रू भी एक अच्छी जॉब रेलवे सेम उसमें प्रिपरेशन होती है जिस प्रकार की इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग के लिए तैयारी होती है साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स वही सेम सब्जेक्ट के साथ आप उस तैयारी के साथ इस स्पेशल क्लास अप्रेंटिस रेलवे सर्विसेज के अंदर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है इसका एग्जाम कंडक्ट कराता है उसके थ्रू आप उस सर्विसेज में भी जा सकते हैं इसके अलावा जो बच्चे जिन्होंने डिसाइड किया है कि आप देश के लिए सेवा करने चाहते हैं राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहते हैं तो सीडीएस आपके ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस का एक ऑप्शन रहता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम है तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसज के थ्रू भी आप वही सेम प्रिपरेशन आपके लिए वही फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के जो ऑप्शन आपके पास है और उन्हीं के बेसिस पर आप आगे जा सकते हैं इसके अलावा जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं आर्ट्स में जो बच्चे हैं जो अच्छे कैलिवर वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज होती हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज होती हैं तो ये बच्चे ने डिसाइड करना है कि आखिर किस लेवल पे वो जो है टेंथ के बाद वो स्ट्रीम लेके और किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहता है या मिनिमम एक ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद किसी कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, है। डॉक्टर प्रताप पिंजानी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि करियर के जो ऑप्शन हैं बहुत सारे हैं विकल्प आज के समय में और बहुत ज्यादा विकल्प में भी कई बार कन्फ्यूजन होता है तो कन्फ्यूजन ना हो आप अपनी क्वालिटी और आपने सेंस को यूज कीजिए आपकी रुचि को देखिए और थोड़ा सा उन चीजों को थोड़ा सा उन लोगों के साथ एक मेल मिलाप कीजिए ऐसे लोगों से जहाँ पर आपको लगता है कि फ़ैशन डिज़ाइन में कुछ करना है तो फैशन डिजाइन में जो अच्छा करियर बना चुके हैं उनके साथ बातचीत कीजिए उनसे मिलिए तो आपको और प्रेरणा मिलेगा तो इस तरह की कई चीज़ें आप एक्टिविटी कर सकते हैं और बातें करके भी जान सकते हैं और इंटरनेट के माध्यम से भी अधिक जानकारी आप ले सकते हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर प्रताप पिंजानी जी मैं चाहूँगा कि आ, कई बार हम लोग करियर को लेकर मुश्किल में आ जाते हैं और कई बार कलीग्स के साथ मिलके भी कुछ करियर तो हम लोग बनाते हैं लेकिन वहाँ अनसेटिस्फाइड रहते हैं तो ऐसे में हम तुरंत जो डिसीजन लेना चाहिए वो लेने में असमर्थ फील करते हैं अनकंफर्ट फील करते हैं तो ऐसे में क्या करना चाहिए उनके जो अच्छे टीचर्स हैं उनसे भी वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आ, हर स्कूल में कॉलेज में ऐसे टीचर्स होते हैं जो टीचिंग के लिए भी डिवोटेड होते हैं और बच्चों के कैरियर को भी लेके काफी डिवोटेड रहते हैं मैंने कहा था कि इसमें पहले जो है आपके सीबीएसई बोर्ड के द्वारा इस टाइप के इनिशिएटिव लिए गए हैं कि बच्चों को कैरियर का चुनाव किस प्रकार से करना चाहिए इवन न केवल कैरियर के चुनाव की बात की है बल्कि वो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करते हैं एग्जाम बच्चे जो है एग्जाम देते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं तो उनके लिए हेल्पलाइंस भी स्टार्ट कर रखी हैं और उन हेल्पलाइन के थ्रू और एक अच्छे टीचर से कांटेक्ट करके वो कैरियर का चुनाव कर सकते हैं इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी आजकल मैगजीन्स होती हैं कॉम्पिटिशन्फ सक्सेस की जो मैगजीन्स हैं उनमें वो जो अचीव करते हैं जो जिन्होंने बड़ा गोल अचीव किया है उनके बहुत सारे इंटरव्यूज रेगुलर आते रहते हैं और वो बताते हैं कि किस प्रकार से उनको मोटिवेशन मिला और उस मोटिवेशन के थ्रू और कैसे उस गोल को अचीव करना जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो बच्चे किसी भी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं हमारे लिए जो एन बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं बहुत सारी अलग अलग वेराइटी की बुक्स को परचेज करते हैं आ, वहाँ इतना जाने की जरूरत नहीं है पहला कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए जो भी स्टडी कर रहे हैं उसमें कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ें और जितनी भी एनसीईआरटी सी की बुक्स हैं उन एनसीईआरटी के बुक्स के थ्रू ही आ, सारी आप प्रिपरेशन करें उसी पे फोकस करें और बहुत ज़्यादा मटीरियल को यूज नहीं करना और जितनी भी स्टडी करनी है उसको रेगुलर स्टडी करनी है कोई भी अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं आप सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है रेगुलर आपको आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मैं ये मानता हूं कि आप कोई भी कैरियर चुनने या कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं तो उसमें तीन फार्मूला बिल्कुल बहुत जरूरी है आप में डेडिकेशन होना चाहिए डिशन होना चाहिए और डिटर्मिनेशन होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको एफर्ट्स करनी चाहिए तो कभी भी मैंने नहीं समझता कि आपके गोल को अचीव करने में कोई दिक्कत आएगी इसके अलावा कॉलेज लेवल पे भी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा या विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा कॉलेजों में स्टूडेंट एडवाइजरी ब्यूरो सेल ओपन किया हुआ है या जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है वहाँ स्टूडेंट एडवाइजरी ब्यूरो हैं वहां पे काउंसलर्स हैं वो परमानेंट काउंसलर्स हैं और एज ए डायरेक्टर के रूप में जाने जाते हैं वो जो है गाइड करते हैं बच्चे को उसकी पोटेंशियल को देखते हैं उसके कैरियर को देखते हैं उसकी क्या अकेडमिक क्वालिफिकेशन हैं उसके अकॉर्डिंग फिर उसको गाइड करते हैं तो इसलिए वो अच्छे टीचर्स के साथ अच्छे काउंसिलर्स के टच में होके और इस प्रकार की कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकते जी डॉक्टर प्रताप इंजानी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है और चलिए वक्त हो गया इजाजत का और जाते जाते मैं कहूँगा आप वैसे गाना भी गाते हैं गाने का आपको बड़ा शौक है तो हमारे सभी बच्चों के लिए जो विद्यार्थी मित्र हैं उनके लिए एक मोटिवेशनल सॉन्ग जरूर अपने हिसाब से आप थोड़ा सा सुनाइए राष्ट्रभक्ति से मेरे प्यारे वतन है मेरे पिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान तू ही मेरी आरज़ू तन मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान। डॉक्टर प्रताप पिंजानी सर शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत ही अच्छी बात है काउंसिलिंग करियर काउंसिलिंग के बारे में बताया आपने करियर कैसे चुनना चाहिए और कौन कौन सी जगह पे आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं वो बातें आपने बताया थैंक यू फिर से एक बार धन्यवाद